ण्य उपनिषद की तीसरी कक्षा उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रारंभ हम देख रहे हैं जिसमें दूसरा ब्राह्मण हम देख रहे थे और दूसरे ब्राह्मण की पांच कंटिकाएं देखी थी इसके अंदर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 में संकोच इसी तरह से अपराधियों के लिए भी होता है लगा उनको कुछ देश सब नहीं एकदम से समाप्त कर देते हैं उसको सोचते ही नहीं हैं कुछ तो नष्ट कर देना बिल्कुल मार देते हैं और अपने यहाँ खिसता रहता है वो बहुत दुष्ट को मारने में हमारे को बड़ा संकोच होता है हमें उसमें हिंसा लगती है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 प्रथम अध्याय के दूसरे ब्राह्मण की छठी कंडिका सो so, अकायता उसने और इच्छा की और कामना की भूयसा यज्ञ ने भूयो यज्ञ इति। और यज्ञ से और बड़े यज्ञ से मैं फिर से यजन करूं दो बड़े बड़े यज्ञ किए थे उसने सृष्टि की रचना बहुत बड़ा यज्ञ है जड़ जगत की रचना और प्राणियों की भी रचना एक बहुत बड़ा यज्ञ है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 तब को तपा और जब ऐसा हुआ तो तस्य श्रांत तस्य तप तस् यशोवीरियम उदक्रामत उसके थके हुए के मेहनत किए हुए के और तप्त तो हो जब वो हो गया तो उसके यश और वीरिय उत्पन्न हुए तो यश तो होता ही है यश मतलब तो प्रशंसा होती है लोग अच्छा मानते और वीर्य का मतलब बल ये उसके उत्पन्न हुए और यशोवीरियम का दूसरा अर्थ भी लेते हैं जो कि आगे इन्होंने स्वयं ने खोला है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 तत्पाणेशु उत्क्रांतेशु शरीरम श्वेतुम अर्थियत है तो प्राण के उत्क्रमतेषु प्राण जब ऊपर उठे उत्पन्न हुए उनके होने पर ही शरीर को श्वेतुम अर्थियत इस शरीर को श्वेतु का मतलब यहां पर है गति और वृद्धि दो अर्थ है वृद्धि अर्थ मुख्य लेंगे उसके लिए उसको धारण किया इसमें जब प्राण उत्क्रमित हुए तब शरीर को गति वृद्धि के लिए धारण किया उसने जब प्राण चढ़ते हैं जब यह विशेष प्रयत्न होता है तब इस शरीर की विशेष गति और गति शरीर की प्राप्ति और शरीर की वृद्धि होती है तब वो उसका विशेष रूप से धारण होता है नहीं तो सामान्य चलता रहता है तो प्राणेषु उत्क्रांतेशु शरीरम श्वे तुम और उस समय क्या स्थिति थी बोले तो तस्से शरीरें एवं मना आसित उसका मन पूरा शरीर में ही लगा हुआ था शरीर से बाहर नहीं जाएगा जिस समय व्यक्ति ऐसा काम करेगा मेहनत करेगा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 ये जो है ये मेरे लिए मेथ्य हो जाए पवित्र हो जाए और जानने योग्य हो जाए ऐसा बना दूं कि ये जानने योग्य हो जाए लोग इसको जाने आ, ये चीज देखने योग्य है ये चीज जानने योग्य है ऐसा बना दूं मैं इसको दुनिया जान रही है इसको खोज रही है वैज्ञानिक खोज रहे हैं, जानने योग्य बना हुआ है और और और जानते जाओ जानते जाओ और और गहराई और गहराई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 आप पीछे वाले भी देखिए देखो जैसे पृष्ठ छह देखिए वहां पर भी यह आत्मन भी शब्द है।, है यहां पर भी हाँ, इससे पहले वाले में 1655 में मूल में है भाष्य में है अश्नायया अचनाया ही मृत्यु तन मनोअकुरु था आत्मनवी श्यामी थी थी उसने ये मन किया मनन किया कि मैं आत्मा वाला हो जाऊं मैं प्रयत्न वाला हो जाऊं पुरुषार्थी हो जाऊं ये उसने क्या आत्मनवी का ये अर्थ है बहुत अच्छा है संगत है प्रसंग ये चल रहा था ना उसने कामना की और कहा कि मैं पुरुषार्थ वाला हो जाऊं तो सो अका मध्यम में इधम स्याद आत्मनवी अने न इससे मैं आत्मा वाला हो जाऊं पुरुषार्थी हो जाऊं प्रयत्न वाला हो जाऊं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 बिना त्रुटि वाला बन जाए और जाना नहीं योग्य बन जाए दूसरों के द्वारा लोग इसको देखें सुने इसमें रम जाए इसमें सब जाए इतना अच्छा मेरे को बनाना है तो उसके लिए ऐसा करते हुए मैं आत्मन भी हो जाऊं आत्मा वाला पुरुषार्थ वाला हो जाऊं और नहीं तो परमात्मा भी क्या करेगा अगर उस वो इस लक्ष्य को ना रखे इस कामना को ना करे तो क्या करेगा ठीक है वो आनंद से युक्त है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 प्रकट रूप में बनाया है वो पुरुषार्थी हुआ इससे पवित्र बनाया, इसको। बनाया है इसको मेध्य बनाया जानने योग्य बनाया वो अश्वमेध को ठीक तरह से जानता है एको वो अश्वमेध कर्मकांड वाला के अश्वमेध यज्ञ है वो भी है उसको प्रतीक के रूप में लेते हुए जानता है कि वास्तव में तो अश्वमेध ये है परमात्मा के द्वारा किया हुआ उस परमात्मा के, के इस स्वरूप को जो जान लेता है वो वास्तव में अश्वमेध को जानता है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 अमान्यता उसकी तरह से उसने किया है कुछ इव अर्थ भी करते हैं यहां पर एवं है वैसे तो बिना लगाम के क्या लेकिन फिर भी नियंत्रण में है तम संवत्सरस्य से आत्मने आत्म ने उसको संवत्सर के बाद में आत्मने आत्मा के लिए आलभता प्राप्त किया है या उसने रखा स्वीकार किया अब ये आत्मने के दो तरह से अर्थ लिए जाते हैं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 शब्द स्पर्श रसगंध इनको देवताओं के लिए इंद्रियों के लिए रखा उसने ऐसा बनाया कि ये विषय उन इंद्रियों के द्वारा जाने जा सकें इंद्रियों की जो शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुरूप इनको बनाया है ताकि ये इंद्रियों को प्राप्त हो सके इंद्रियों को मिल सके जाने जा सके तो पशु देवता प्रत्युहत तस्मात्व देवत्यम प्रोक्षितम प्राजापत्यम आलभनते इसलिए सब देवता वाले प्रोक्षित अत्यंत शुद्ध पवित्र अच्छे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 तो तस्मात् सर्वदेवत्यम प्रोक्षितं प्राजापत्यम आलभते ऐसा हवा अश्वमेधो हो या एशा तपति जो ये तपरा है ये अश्वमेध है जो यहाँ तपन हो रहा है सारा सृष्टि के अंदर ये अश्वमेध है तसे संवत्सरा आत्मा ये वर्ष संवत्सर इसकी आत्मा है आधार है अयम अग्नि अर्क और ये जो अग्नि है ये अर्क है ये जो तपरा है यानी सूर्य है, सूर्य है इसकी है।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 ये भी अधिक नहीं चल सकते ये उसी के अंतर्गत आएंगे सारे उसी के अधीन है ये तो सो पुनः एकाएव देवता भवती मृत्यु वो अकेला एक ही मृत्यु देवता होता है अपा पुनर्मृत्युम जयती और जो इसको जान लेता है वो मृत्युम अपजये थी मृत्यु को जीत लेता है जो व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है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 मृत्यु ही उसकी आत्मा हो जाती है उस व्यक्ति की जो मृत्यु को यानी परमात्मा को इस तरह जान लेता है उसकी मृत्यु ही आत्मा हो जाती है मृत्यु यानी यहाँ परमात्मा है परमात्मा उसकी अपनी हो जाती है परमात्मा उसका अपना हो जाता है जो ये जान लेता है कि परमात्मा कैसे कैसे नष्ट करता है संहार शक्ति है और वो अपना हो जाता है मृत्यु आत्मा भवती एतासाम देवता नाम एको भवती और ऐसा व्यक्ति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 तो कहने लगे द्वयाह प्रजापत्या देवाश्च असुराश दो प्रकार के प्रजापति की संतानें हैं प्राजापति हैं प्रजापति परमात्मा ब्रह्म उसकी दोनों संतानें दो तरह की कौन कौन सी देवाशय असुराश देव भी हैं और असुर भी हैं देवाह में भी बहुवचन है और असुराह में भी बहुवचन है जो द्वया है भी बहुत बहुत सारे हैं अपने अपने वर्ग हैं काफी बड़े बड़े वर्ग हैं देव भी बहुत हैं और असुर भी बहुत हैं देव मतलब तो सज्जन कहले हैं मोटे तौर पे, असुर मतलब दुष्ट कहले। ले संसार में देव लोग अधिक है या असुर लोग अधिक हैं सज्जन लोग अधिक हैं या दुष्ट अधिक हैं? दुष्ट अधिक हैं? सज्जन अधिक हैं? दुष्ट तो थोड़े से होते हैं लेकिन वो संगठित हो जाते हैं तो सबका नाश कर देते हैं एक दो प्रतिशत भी दुष्ट होते हैं तो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 प्रति दस हजार में से तो उसमें 600-700 कितने थे अमेरिका के कितने ऐसे दूसरे देशों के अब भारत के थे 30 उतने में ही उनके मतलब तो 600-700 किसी के 400 किसी के 200 किसी के ढाई ऐसे ज्यादा थे वो बार भी बना रखी थी उन्होंने दिखाने के लिए तो बोले यही प्रगति वो प्रगतिशील देश थे ऊपर वाले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 घोषित कर देते हैं और छोटे छोटों के डूबते हैं ना वो तो बहुत थोड़े थोड़े होते हैं गरीबों के बड़े बड़ों के ज्यादा जाते हैं तो कुल मिलाकर के देव कम है असुर ज्यादा है ये ऐसी बात कर रहे हैं इसकी चर्चा फिर और आगे देखें कथा को प्रणव